नमस्कार आप सुडे रेडी मोदन नाइन्टी पॉइंट फोर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज संडे हैं एक बज चुका है जी हाँ एक बजे आप सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुनते हैं और सलामी ज़िंदगी में हम लोग खास सीनियर सिटीज़न को बुलाते हैं उनका रिस्पेक्ट करते हैं उनका सम्मान करते हैं और उनके जीवन के कुछ खास पड़ाव या जो अनमोल अनुभव है एक्सपीरियंस है वो हम इस शो के माध्यम से सुनते हैं तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जयप्रकाश शर्मा जी हैं जिनसे हम बात करेंगे एज ए चीफ़ मैनेजर एसबीआई से रिटायर हो चुके हैं और 74 रनिंग है लेकिन फिर भी हेल्दी वेल्दी एंड मस्त रहते हैं तो उनसे बातें होगी आप सभी की तरफ से जयप्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते सभी को तो मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है मैं जैसा कि भाई साहब ने बताया सेवेंटी में रनिंग हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुश रहने की हमेशा कोशिश <laughs> जी जयप्रकाश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि खुश रहने का एक आजकल जो है आर्ट है कहते हैं खुश रहना भी एक आर्ट है आज के समय में <laughs> बस ये तो आर्ट कैसे मुझे आ गया कि मैं खुद भी नहीं जानता <laughs> लेकिन खुशी मेरे जीवन का सबसे अहम एक विषय है और मैं खुश रहता भी हूं और दूसरों को खुशी बांटिया हूं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हैं मैं चाहूंगा कि हमारे सभी दोस्त इस वक्त जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो आपसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में बताइए मेरा जन्म नाइनटीन में यूपी हापुड़ के पास के एक गाँव में हुआ है जो बहुत ही रिमोट एरिया में है और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा बच्चा रहा हूं मेरे तीन बहनें और एक भाई सब मुझसे बड़े थे लेकिन उस वक्त मेरे परिवार के साथ एक बहुत ही अनहोनी घटना हुई कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया जबकि केवल वो 40 वर्ष के थे और मेरी जो माताजी जी थी उनकी उम्र केवल 30 वर्ष थी नहीं, नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि पांच बच्चों को पालना और उन सबको एक अच्छा नागरिक बनाना एक महिला के लिए कितना एक चैलेंजिंग काम है नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन हमारी माताजी का जो चरित्र रहा उनका जो मेहनत रही उसने हमें कभी अपने पिताजी का अनुभव नहीं होने दिया हम्म हम्म तो मेरी उम्र उस वक़्त केवल 11 महीने की थी और मैं सबसे छोटा बच्चा था तो पिता के नाम से केवल नाम से वाकिफ हूँ मैं पिता की आइडेंटिटी उसका लाड़ प्यार उसका दुलार उंगली पकड़ के चलाना स्कूल ले जाना ये मैंने कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं हम्म हम्म ये अभाव रहा आपके पास ये अभाव रहा जी जी और ये अभाव हमारी माताजी ने पूरा किया पूरा किया हमेशा साई की तरह हमारे साथ रही और जब मैंने कुछ होश संभाला तो मेरा बड़ा भाई भी मेरी बड़ी बहन के साथ हापुड़ शहर में जाकर के रहने लगे अच्छा जयप्रकाश जी एक बात पूछना चाहूंगा बीच में ही जब पिताजी शरीर मना पिताजी नहीं रहे आपके बचपन में ही तो फिर परिवार का कैसे लालन पालन होता था बस परिवार का लालन पालन कोई हमारे पास जमीन नहीं थी नहीं, नहीं, कोई जायदाद नहीं थी पिताजी एक कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे तो कोई खास पैसा भी उन्होंने नहीं छोड़ा था नहीं, नहीं, लेकिन हमारी मदर ने हमारी माता ने एक आदमी की तरह से काम किया अच्छा उन्होंने वो सब काम किए जो एक आदमी को करने चाहिए और गांव में रह करके जो भी उनको कभी कोई अवसर मिला एक मेहनत करके धन कमाने का वो उन्होंने करा सिलाई बुनाई किसी दूसरे के उसमें सहयोग देना और बस छोटे से छोटा काम मिलना चाहिए उन्हें उन्होंने एक लेबर का जो एक क्रेस होता है उसको माना और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने वो सारा प्रयत्न किया अच्छा तो मेरी पाँचवीं तक की शिक्षा गांव में ही हुई और उसके बाद मुझे वहाँ से तीन किलोमीटर पर एक इंटर कॉलेज था मैंने वहाँ छठी में एडमिशन लिया तो वहाँ मेरे संरक्षक रहे एक हमारे ही पड़ोस के रहने वाले वो वाइस प्रिंसिपल थे वहाँ और वो मैं वो मेरे संरक्षक रहे और उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह से माना और पूरा प्रोटेक्शन दिया अच्छा तो हम तीन किलोमीटर पैदल जाते थे अपना पूरा भारी बस्ता लेकर के <laughs> और तीन किलोमीटर आते थे तो हमारी मदर सुबह उठ करके हमारे लिए भोजन तैयार करती थी और हम छः बजे अपना घर पढ़ाई के लिए छोड़ देते थे और दो बजे जाड़ा गर्मी बरसात में वापस आते थे <laughs> तो यही और मेरे बड़े भाई जो थे वो शहर में पढ़ते थे लेकिन वो अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करके फिर वहाँ पर एक पढ़ाई होती है जिसको हिंदी मंडी बोलते हैं और वो वहाँ पर ज़्यादा उसमें कार्य होता था क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मंडी है हापुड़ और उस मंडी में इस तरह के व्यापार की इस तरह की थी तो वो उसमें वहाँ जा कर के मुनीम का काम किया हुँ, हुँ, हुँ. तो और मेरे जीजाजी जो थे वो काफ़ी धनाढ़ थे जो बड़ी बहन के हमारे पति थे तो उनके उन्होंने उनको अपने बच्चे की तरह पाला और मैं सिर्फ गांव में माम अपनी मदर के पास रहा तीनों बहनों की शादी हो जाने के बाद में मैं उन्हीं का सारा घर का जो बड़े एक जेंट्स का होने का काम करना चाहिए वो मैं ही संभालता था मदर ने को इतना हमारे ऊपर वो था कि वो अगर मैं कह देता कि सुबह चार बजे मुझे उठ करके पढ़ना है तो वो बिना पढ़ी ही लिखी माता होते हुए भी तारों की छाँव से वो पहचान लेती थी कि इस वक्त क्या समय है और मुझे समय से उठा देती थी अच्छा मैंने उनको कभी रात को सोते हुए नहीं देखा माता को सुबह मेरे से पहले उठे हुए देखा मैंने अपनी माता को सुबह या शाम कभी सोते हुए नहीं देखा अच्छा वो इतनी मेहनत करती रहती थी मैं पढ़ता रहता था और वो अपने कोई ना कोई काम जिससे उनको कुछ पैसे मिलते थे वो उस काम में व्यस्त रहती थी और सुबह उठते के साथ ही वो उस काम में लग जाती थी और मैं अपने पढ़ाई में और अपने स्कूल जाने में लग जाती तो माता का संरक्षण और उसके साथ साथ अनुशासन ऐसा रहा कि किसी गलत आदमी के पास ना बैठा ना मेरे अंदर कोई गलत आदत डेवलप हुई जो भी व्यक्ति दूसरे लोग जो अपने खेलते हैं कूदते हैं मेला माड़ी में जाते हैं वो मेरे लिए एक बहुत ही अलग सी चीज़ रही मैं बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ रही मेरी तो मैं उस चीज़ में देता हूँ कि मेरी माता जैसी सबकी माता हो और उन्हीं की वजह से जो मुझे अपने आसपास के गांव में भी बहुत सम्मान मिला और मैं एक सेल्फ मेड आदमी बनने की तरफ अग्रसर हुआ जय प्रकाश जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही आपसे और आप अपने जीवन के कुछ खास पड़ाव कुछ खास अनुभव हमारे साथ सजा कर रहे हैं और माताजी के बारे में आप बता रहे हैं कि किस तरह से पिताजी के नए रहने पर माताजी ने पूरा ही परिवार का भार संभाला और आपकी तरफ उनकी खास जो ध्यान है पढ़ाई के लिए उनका रहा तो वाइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा अगर माता के लिए आपके माता के लिए आप अगर कोई गाना डेडिकेट करना चाहें तो कौन सा गाना आप डेडिकेट करना चाहेंगे उनके लिए मैं उनको एक देवी का रूप देना चाहता हूँ बस यही कहूँगा ही हो माता पिता तुम ही हो तुम ही हो बंधु सखा ही हो कि वो मेरे लिए सब कुछ थी और आज भी उनके आदर्श मेरे जीवन में एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर है जी जयप्रकाश जी बहुत ही अच्छी बात आपने कही है और अपने माताश्री के लिए आपने एक बहुत ही सुंदर गाना जो है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो ये गाना डेडिकेट किया और सटीक भी लगता है क्योंकि आपने जो है माता और पिता दोनों चीज़ें आपकी अपने माताश्री में ही आपने देखा क्योंकि पिताजी को आपने बचपन से ही नहीं देखा ये एक बहुत ही अच्छा फील आपने कराया है चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे आज के मेहमान सलामी ज़िंदगी के जयप्रकाश शर्मा जी हैं तो ये बात करते हैं जैसे कि हम लोग आज हमारी युवा साथियों को देखते हैं और जैसे आपके समय में 74 रनिंग है तो मेरे ख़्याल से सत्तर साल पहले जो स्कूलिंग की बात होती थी जो आपने बताया तीन किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ा पांचवी के बाद पचपन साठ साल पहले की अगर बात करें जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था तो उस समय करियर के लिए क्या आपने किया था क्या सोचा था और आज के ज़माने में बहुत सारे ऑप्शन होने के बावजूद बच्चे जो है हमारे युवा साथी जो है कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार होता है कि ठीक से उनका करियर नहीं बन पाता या सोच नहीं पाते डिसीशन लेना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में दसवीं या बारहवीं के बाद एक डिसीशन मेकिंग उनके पास कमी है उसकी कई बार माता पिता की दबाव होता है कई बार खुद का कुछ चीज़ें होती हैं तो ऐसे में बच्चे क्या करें और आपका करियर के बारे में आपने क्या सोचा था उसको रिलेट करके हमारे युवा साथियों को एक मैसेज भी ज़रूर दें मेरा जो स्वयं का अनुभव यही रहा है कि मैंने अपने जीवन में एक चीज़ पाई कि जो चीज़ मेहनत करके पाई जाती है हु. उसका मूल्य ही कुछ जीवन में बहुत अजीब होता है और मैं क्योंकि एम इंग्लिश में मैंने किया है तो एक शेक्सपियर का मैंने ड्रामा पढ़ा टेम्पेस्ट और टेम्पेस्ट के अंदर एक आ, आ, लाइन आती है कि टू मच लाइट विनिंग इज मेक्स द प्राइस लाइट टू मच लाइट विनिंग यानी जो चीज़ जितनी आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत हमें उतनी ही कम होती है हुँ. और जो चीज़ जितनी मेहनत से पाई जाती है उसके लिए आदमी उसको ये समझता है कि मुझे तो यही हीरा मिल गया तो जब दस टेंथ की क्लास के बाद मैंने तीन महीने अपने बहनोई के यहाँ उनके आटा चक्की पर सर्विस की जो साठ रुपए महीने मुझे प्राप्त हुए उसमें मैंने सौ रुपए की एक साइकिल परचेज की और उसकी तीन किस्तें देने के बाद जब मैं अलेवेंथ में गया और मैं साइकिल पर वो तीन मील का सफ़र कराया मैंने तो सोचा कि मुझे जीवन में कार मिल गई है उसको जैसा रख रखाव मैं उस साइकिल का करता था और जो आनंद मैंने उससे प्राप्त किया जी, जी, जी, जी। तो वो मुझे शायद अब मेरे पास ईश्वर ने गाड़ियाँ दी हैं वो प्राप्ति का नहीं आया और जो भी कुछ मैंने पाया अपनी मेहनत से पाया और मैं यही आप एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी करें अपनी मेहनत से जो प्राप्ति होती है और मैंने अपने स्कूल में अपने स्कूल के मैनेजमेंट से मेरा इतना अच्छा रिलेशन रहा कि उन्होंने कहा कि आप एम कर लो और इसी स्कूल में आपको लेक्चरर की सर्विस मिल जाएगी पर इतफाक ऐसा हुआ कि मैं दिल्ली आया मैंने अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाया और वहाँ से मुझे फ़र्स्ट कॉल आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैं उसका एग्ज़ाम देने गया और मैं वहाँ पर पास हो गया और इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ़ गिविंग एनी एग्ज़ामिनेशन एंड इंटरव्यू फॉर सर्विस अच्छा अच्छा और उसमें भी मैंने फर्स्ट सिक्स आदमियों में जो 700 आदमियों का बहस था उसमें फर्स्ट सिक्स में आया और मुझे वहाँ के फॉरेन एक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट ले लिया गया अच्छा तो वहाँ की जो सर्विस कंडीशन देख कर मैं इस मैं एज ए क्लर्क स्टेट बैंक में भर्ती हुआ मैं मेरी इतनी आकांक्षाएं थीं कि मैं क्लर्क नाम जोड़ना ही नहीं चाहता अपने नाम के साथ उस वक्त झिझक होती है सही, सही बात है कि कहाँ आकांक्षाएं इतनी ऊंची रखी हुई कि लेक्चरार से कम या किसी ऑफिसर से कम नहीं रखना फिर उसके बाद में बैंक में आने पर मेरे अपने सब बैंक के बड़े ऑफिसर्स ने मुझे समझाया जो एक बहुत बड़े ऑफिसर हापुड़ से ही बिलोंग करते थे कि बेटा मैं भी ऐसे ही भर्ती हुआ था हाँ। आपको स्काई इज़ इस द लिमिट यू जॉइन इट इमिडिटली तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया और मैं वहाँ रह करके भी संतुष्ट नहीं था तो मैंने आईएएस की तैयारी कभी एयरफोर्स में जाने की तैयारियाँ मैं करते रहा और जब वहाँ पर क्योंकि दोनों चीजें इकट्ठी नहीं चलती सर्विस भी करना और इतने कम्पटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करना तो फिर मैंने स्टेट बैंक की ही अपने ऑफिसर की तैयारी की और वहाँ भी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ऑफिसर क्लियर कर लिया और मैं ट्रेनिंग ऑफिसर बना 72 के अंदर सिक्सटी फोर में मैंने स्टेट बैंक ज्वाइन किया और अपने ही एफर्ट से फिर मैं उसमें भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ट्रेनिंग ऑफिसर बन गया और फिर वहाँ से मेरी ग्रोथ निरंतर बढ़ती गई बढ़ती गई <laughs> और मैं एज ए चीफ मैनेजर रिटायर हुआ और चीफ मैनेजर की पोस्ट जहाँ तक मुझे मिल सकती थी और मैं उससे जहाँ जहाँ भी मैं रहा बहुत संतुष्ट रहा अच्छा काम किया और बड़ी अप्रीशियशन मुझे अपनी सर्विस में अप्रिशिएशन के साथ सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहा जी फिर तो तो तो तो तो मेरा तो एक जो मन था कि मैं कहीं प्रोफेसर या लेक्चरार बनूँ उसको मैं साइड बाई साइड चलाता रहा और मैंने स्टेट बैंक के भी ट्रेनिंग सेंटर में अपॉइंटमेंट ले लिया अच्छा अच्छा <laughs> तो वहाँ पढ़ाने का काम भी जारी रहा जारी रहा और मैंने पढ़ाना भी वहाँ शुरू करा और जैसे मैं अपनी स्टडी के साथ ट्यूशन भी करता था तो इसीलिए मैं यहाँ भी मैं इंस्ट्रक्टर बन के स्टेट बैंक स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में आगरा में वहाँ पर पोस्टिंग रखी तो मेरा वो पढ़ाने का काम आज भी चला आ रहा है और मैं शिक्षक में के रूप में अपने को अच्छा फील करता अच्छा फील करता चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया जयप्रकाश जी, जी मुझे लगता है हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अपने जीवन के पड़ाव आपके साथ जोड़कर देख रहे होंगे की मैं कहा हूँ कैसा हूँ और आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा जैसे हमने शुरुआत में बात की थी आपसे कि युवा साथी जो हमारे आज युवा है वो करियर बनाना चाहते हैं जैसे आपका तो पढ़ाव अलग था आपने पढ़ाई वगैरह किया और एक ऐसे चांस मिलते गए और यहाँ पर हमारे युवा साथी कई बार आब रोड के क्षेत्र में गांव में रहते हैं कुछ बच्चे कुछ ट्राइबल एरिया में रहते हैं तो उनके लिए एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है एक तो मुश्किल से पढ़ाई करते हैं और फिर बाद में उनको करियर के लिए जब पूछा जाता है तो वो सोचते हैं कि सिर्फ एक सिंपल नौकरी मिलने से काम चल जाएगा उनका कोई एम नहीं रहता है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए मैं जब भी जब भी मुझे कोई भी चांस मिला कुछ अर्न करने का अपनी पढ़ाई के साथ तो मैं आधा हिंदुस्तान अपने बीए का स्टूडेंट रहते हुए देखाया था कि मैंने अपनी पढ़ाई के साथ दूसरों के लिए छुट्टियां होती हैं नानी और मामा के घर जाने के लिए कोई स्थान विजिट करने के लिए और मेरे लिए छुट्टियां होती थी कुछ अपनी आगे की लाइफ को अर्न करने के लिए तो जैसे मैंने कहा कि टेंथ से ही मैंने गर्मी की छुट्टियों में तीन महीने काम किया तो उधर छुट्टी होती थी और उधर मैं कोई ना कोई अर्निंग की एलेवेंथ में भी ट्वेल्थ में भी तो मैंने बीए में आकर के एक ट्रैवलिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का अपने ही एक दोस्त की कंपनी में आ, उसका कुछ कटलरी बनती थी उसके लिए मैं से ट्रैवलिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बना और मैंने बीस बड़े शहर और जिसमें मैं कहूँगा मथुरा आगरा झसी बीना कटनी जबलपुर और नागपुर उज्जैन रतलाम क्या बात <laughs> ये सब मैंने ऐसे बीए का स्टूडेंट होते हुए गर्मी की छुट्टियों में ट्रैवल किया और वहाँ से होता हुआ फिर मैं सवाई माधोपुर उज्जैन की वगैरह हर जगह की नगरियों को भी देखता हुआ फिर मैं इधर पूरा राजस्थान में आया और राजस्थान के भी काफ़ी शहरों को देखता हुआ फिर भरतपुर मथुरा होता हुआ वापस अपने हापुड़ में आ गया और मैंने ये कार्यक्रम उधर गर्मी की छुट्टियों में और उधर दशहरे की छुट्टियों में चालू रखा और जब मैं उनके रिपीट ऑर्डर लेता था तो मुझे उसका घर बैठे ही कमीशन प्राप्त होता था अच्छा और जब मैंने स्टेट बैंक की सर्विस ज्वाइन की तो जो मुझे पहली सैलरी मिली उससे बड़ी सैलरी मैं वहाँ अपने स्टडी पीरियड में ही लेता रहा था ओह oh. <laughs> तो मैं ट्यूशन करता था और इस तरह से अपने अर्निंग वो करता था और अपनी मदर को कहता था कि मदर आप मेरी शादी के जितने प्रपोज़ल आते थे कि मेरी शादी के बारे में बिल्कुल मत सोचो पहले मेरे लिए कैरियर है मैं और आपके लिए वो मैं अर्निंग करके दूंगा तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है और मैरिज प्रोपोजल जो आते थे मैं उनसे मिलता तक नहीं था क्योंकि मैंने कैरियर को फर्स्ट समझा बाद में अपना बाद में ये सोचा कि शादी करना तो एक ऑर्डरी काम है कोई भी कर सकता है मुझे ट्वेल्थ क्लास पास करते के साथ ही शायद मेरे नोन फ्रेंड्स में और मेरे रिलेटिव्स में कोई मैरिज नहीं हुई होगी जिसका प्रपोजल मुझे नहीं, नहीं, नहीं आया लेकिन मैं आते थे तो मैं उनसे चाहे मुझे कुछ भी सुनना पड़ा मैं उनसे बात भी करना उचित नहीं कर सकता था शिष्टाचार के नाते उनका स्वागत करना मेरा धर्म था जी। और वो मैंने किया कोई भी मेरे से नाराज होकर के नहीं गया लेकिन मैंने कभी कमिट नहीं किया और मेरी 64 में स्टेट बैंक में सर्विस करी नहीं, लगी नहीं। उसके बाद भी मैंने चार साल स्टेट बैंक में भी कि गुस्सा में आप सोच सकते हैं कि से चौहत्तर साठ साल पहले शादी के कितने प्रपोजल आदमी कहीं अगर 20 साल का हो ही गया तो उसके आने शुरू हो जाते थे और मैंने वो शादी 68 प्रकाश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी युवा साथियों को ये बात समझ में आ रहा है कि हमें अपना करियर में क्या करना है कैसे आगे बढ़ना है और जो छुट्टियाँ होती हैं दिवाली की और समर हॉलीडेज उसमें हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें हमारा अर्निंग सोर्स हो या हम अर्न कर सकें और साथ ही साथ अर्निंग के साथ साथ हम लर्निंग भी करते हैं क्योंकि कोई काम करते हैं तो उसमें सीखना भी आपका हो जाता है दो चीज़ें आप कर सकते हैं जैसे जयप्रकाश जी ने किया और इस तरह से आप अपना करियर के ऊपर पहले फोकस कीजिए कि मुझे क्या बनना है एक अच्छा व्यक्तित्व अपने जीवन में एक लक्ष्य लेके चलिए ताकि आपको आने वाले समय में कोई मुश्किल ना हो इसलिए जयप्रकाश जी से ये सीखने को मिलता है कि उन्होंने अपना टारगेट रखा कि मुझे पहला अपना करियर को बनाना है बाद में वो सारी चीज़ें जो है दूसरी जैसे शादी की बात है या फिर रिलेशन रखने की बात है वो सारी चीज़ें सेकेंडरी उन्होंने किया है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं हमारे साथी जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो थोड़ा अपने करियर के लिए आप टाइम दे उसके ऊपर सोचें मनन चिंतन करें और अपना करियर को पहले क्लियर कर लें फिर बाद में एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी है, वो आप कर सकते हैं और आजकल जो है बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में हाथ में मोबाइल है ये भी हमें डिस्टर्ब करता है तो इन पर भी मुझे लगता है कि आप अपना करियर बनाने के बाद इसके ऊपर ज़्यादा काम करें उसके पहले काम ना करें तो आइए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुनेंगे अभी सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुन रहे हैं रीड मोट वन सुनते रहो मुस्कुराते रहो हे hey, आती रहेंगी बहारें जाती रहेंगी बहारें दिल की नजर से दुनिया को देखो दुनिया सदा ही हसी है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 सर से दुनिया को देखो दुनिया सदा ही हसी है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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और जयप्रकाश जी हमारे आज के ख़ास मेहमान सलामी ज़िंदगी के जो 74 रनिंग में हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं और खुश रहने का जो आर्ट है उनके पास है इसीलिए वो हर दम हर सिचुएशन में खुश रहने की कोशिश करते हैं और दूसरों के साथ खुशी बांटने की कोशिश करते हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि हमारे जीवन के इस पड़ाव में बहुत सारी खुशियों के पल आते हैं जैसे बिंदु कह सकते हैं हम लोग कि हमारे जीवन में ऐसे कई बिंदु आते हैं जहां पर हम बहुत खुश होते हैं तो आपके जीवन में ऐसे खुशियों के जो पल है वो कौन कौन से थे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सबसे पहला तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अपने सभी श्रोताओं के साथ भी शेयर करना चाहूंगा कि यू शुड एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ <laughs> बस हंसना और मुस्कुराना और जो भी काम कर रहे हैं चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं अब आप बताइए कि एक हॉकर का क्या होता है जो बीए पास एक हॉकर बन के जाए और वो जगह जगह गांव में जाकर के कुछ डिस्ट्रीब्यूट करे और उसकी आवाज भी लगाए तो क्या ऐसा संभव हो सकता है बट आई वाज एंजॉइंग दैट लाइफ ऑल्सो क्या बात है मैंने काम करने में कभी लेबर का ये नहीं देखा कि मुझे क्या करना पड़ रहा है मैं ऐज ए ट्रांसलेटर भी रहा हूं मैं ऐज़ ए जो जिसके हिंदी में पत्र आते थे और उनको इंग्लिश में जवाब देना था मैं इंग्लिश का विद्यार्थी था तो एक हमारे हिंदी के ही बड़े अच्छे व्यापारी थे और वो हमारे स्टूड हमारे जो कॉलेज था उसके सेक्रेटरी भी थे तो उनकी जो इंग्लिश में लेटर आते थे मैं उनको पहले समझाता था कि इनकी हिंदी और फिर उनका इंग्लिश में जवाब देता था वहाँ से भी क्योंकि मुझे धन की प्राप्ति होती थी तो इसलिए मैं उनका ये काम करता मैंने जो एक जाकर के कोई सामान लिया शहर से उसको अपनी साइकिल के पीछे रखा और गांव गाँव में जा के बेचा तो मैं सुबह ही चला जाता था और ठंडी ठंडी छाव में जा के रहता था सुबह ही निकल जाता था अपने शहर से क्योंकि मुझे शहर में कोई पहचाने नहीं और मेरे जो रिलेटिव्स हैं वहाँ पर वो धनाड्य थे उनकी इज्जत में किसी तरह का भी दाग नहीं लगे कि आपके परिवार का एक ऐसा आदमी ऐसा काम करता है <laughs> तो मैं सुबह पाँच बजे ही अपना वो सारा सामान लेकर के और अपनी दीदी से खाना बनवा करके निकल जाता था और जा के अपनी साइकिल को खड़ी करता था और एक पेड़ के नीचे आराम करता था और जब दिन निकल आता था नौ बज जाते थे उसके बाद फिर जाकर कर के मैं हॉकर का काम करता था नहीं, नहीं। शाम को अगर मेरा काम भी जल्दी होगा मेरा सामान भी जल्दी बिक जाता था तो मैं फिर गांव में अपने शहर में रात धलने के बाद ही घुसता था सात बजे के बाद ही एंटर करता था मैं किसी के ना अपने आचरण पर ना अपने रिश्तेदारों के ऊपर कोई किसी तरह का ब्लेम नहीं आने देता था और मैं अपना ये गुप्त रूप से कार्य करता था लेकिन मुझे उससे क्योंकि खुशी पैसे मिलते थे और ख़ुशी में इन्जॉय करता था <laughs> सुबह शाम का मौसम एन्जॉय करता था और मुझे शेर व शायरी का कवि सम्मेलन में जाने का अच्छी कुछ लोगों का सुनने का वो सब कुछ वो मिल सब कुछ <laughs> मिलता <laughs> था और मैं शनिवार देखने से ज़्यादा कवि सम्मेलन में जाना पसंद करता <laughs> था <laughs> तो मैंने भारत भूषण और उस टाइम के जो निराला और इनके जो वो थे वो कवि सम्मेलन में सुनता था हाँ। और ये ही मेरी खुशी का सबसे अच्छा साधन था क्या तो बात कवि सम्मेलन की बातें अगर आपने सुनी हो तो जरूर बताइए कुछ एक आध मैंने एक <laughs> कवि सम्मेलन सुना था लाल किले के, के प्रांगण से जी जी तो उन्होंने एक धर्म और हमारी आस्था के ऊपर एक कही तो उन्होंने कहा कि भगवान की पूजा अपने आप नहीं होती है भगवान की पूजा कराने वाले जो पाप है उससे बचने के लिए ये शरणागत बनाए हैं कि की मुझे दो ही लाइने याद हैं कि ना जन्म पाप अपने आप से खुद कहता है कि ना जन्म लेता जो मै धरा पर ना जन्म लेता जो मै धरा पर धरा बनी ये मसान होती धरा बनी ये मसान होती ना मंदिरों में मृदंग मजते ना मस्जिदों में अजान होती <laughs> क्योंकि मैं रहे पाप से डरकर पाप से मुझसे मुक्ति पाने के लिए ये शरणाग्रह है जहाँ जा कर के लोग भगवान की शरण लेते हैं और इनको भेजने वाला मैं हूँ <laughs> रावण ही राम की याद दिलाता है अभी रामलीला का समय खत्म हुआ है जी। तो मैं यही कहूँगा कि रावण के होते हुए ही भगवान को कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन जब दुख का समय आता है तो ईश्वर की तरफ लोगों की आस्था बढ़ती।, बढ़ती है। बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को ये बात पसंद आ रहा है <laughs> <laughs> बहुत अच्छी बातें होती हैं और जो ऐसी ऐसी खुशी की बातें होती हैं और मेरा एक बहुत ही अच्छा मुझे याद रहा है कि हंसा जो चाँद तो अंधेरा भी मुस्कुराने लगा क्या बात हंसा जो चांद तो अंधेरा भी मुस्कुराने लगा और खिला जो फूल तो कांटों में नशा छाने लगा हुआ ये मेरी जिंदगी की तलखियों का ही जादू है जो मैंने परेशानियां देखी कि मैं उसमें हंसता रहा ये मेरी जिंदगी की तलखियों का ही जादू है कि जो ये मिट्टी का सितार शब्द कविना हुआ मगर गीत गाने लगा क्या बात है <laughs> मगर गीत गाने बहुत बढ़िया आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है जयप्रकाश जी से बातें हो रही है और जयप्रकाश जी अपने जीवन के कुछ खास अनमोल पलों को हमारे साथ पिरो रहे हैं हम उनको सुन रहे हैं और उस यात्रा के साथ हम भी जुड़ते जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि जीवन में हम लोग कई लोगों से मिलते हैं बातचीत करते हैं और आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा सुना भी होगा पसंद भी किया होगा तो मैं चाहूँगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिनके लिए आप उन्हें आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं देखिये एक तो मेरे बड़े बहनोई थे जो म्यूनसिपल काउंसलर रहे जयवीर सिंह उनका नाम था और एजुकेशन को वो संभालते थे म्यूनिसपल कॉरपोरेशन में उसके वो चेयरमैन रहे तो वो आदर्श मेरे रहे कि उनके साथ व्यवसायिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए लेकिन ही उन्होंने कभी उनके चेहरे पर मैंने उदासी नहीं दी और हमेशा यही कहते हैं कि अगर हमारे जिस तरह से परेशानी आती हैं आदमी को बिजनेस में हरिक में लेकिन हमें उनका खुशी से सामना करना चाहिए और अपने परिवार में वो हमेशा हंस खुशी रहते थे हम्म तो मेरी जो बहन थी वो उनकी सेकंड वाइफ थी और बड़ी वाइफ के बच्चे नहीं थे तो फिर भी वो दोनों के साथ इतना संतुलन के साथ रहते थे और अपने जीवन को बहुत ही उन्होंने नीट एंड क्लीन रखा दूसरे मेरे जो आदर्श रहे हैं जिनके संरक्षण में मैं पढ़ा हूँ आज भी वो जीवित हैं 90 प्लस के मेरे भाई हो गए उनका महेश चंद्र शर्मा नाम है वो हमारे स्कूल में डिसिप्लिन के इंचार्ज थे वाइस प्रिंसिपल थे और मुझे अपना छोटा भाई मानते थे और सच पूछिए जब भी मुझे कभी स्टडी में परेशानी हुई तो वो मुझे अपने और टीचर्स के पास भेजते थे और मेरे से वो ट्यूशन का कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते थे अच्छा। और जब भी मेरी मदर को कोई प्रॉब्लम होती फाइनेंशियल होती या मैंने कभी अपने पढ़ने के लिए एक तो अच्छा स्टूडेंट होने की वजह से और एक पुअर स्टूडेंट होने के लिए क्योंकि मेरे फादर नहीं थे नहीं। मैंने कभी कर, ले कर के पहली क्लास से ले कर तक स्कूल को कभी फीस नहीं दी राधर <laughs> मैंने स्कॉलरशिप <scholarship> ली है <laughs> मेरी ट्वेल्थ में मैंने अपने स्कूल में टॉप किया <laughs> और बीए क्लासेस में मुझे 1962-63 में साठ रुपये महीने आगरा यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ली है <laughs> और उस वक़्त के साठ रुपये की आप वैल्यू देखिए क्या होती है और वो मेरे एफर्ट्स जो थे उसमें सारे मुझे एफर्ट्स करने वाले वो मेरे ब्रदर ही थे हालांकि मेरे रियल ब्रदर नहीं हो लेकिन मुझे उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो तीन सब्जेक्ट में एम ए थे और बीटी किया हुआ था उसके बाद वो हमारे स्कूल से ट्रांसफर भी हो गए लेकिन मेरा संबंध संपर्क उनसे अभी भी बना हुआ है और अभी भी वो अपने बच्चों के पास ग्रेटर नोएडा में आए हुए हैं और लास्ट संडे ही मैं उनसे मिल के आया हूँ उनका आशीर्वाद लेकर आया हूँ और मैंने यही कहा है कि मेरे जीवन को संवारने वाले संरक्षक कहो मेरे मेंटर कहो <laughs> वो तो आप ही हैं उनका बेटा शायद उनका आदर करे ना करे लेकिन आप कर रहे हैं लेकिन मुझे उनके अलावा कोई जीवन में दूसरा लगता नहीं मेरी मदर मेरे वो भाई और मेरे बहनोई। <laughs> चलिए जयप्रकाश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आपके जीवन में जिन्हें आप आदर्श मानते हैं वो तीन रहे एक माताजी और आपके भाई और दूसरे आपके बहनोई ये तीनों लोगों को आप अपना आदर्श मानते हैं क्योंकि इन्होंने आपको अपने जीवन जीने के लिए आपकी पढ़ाई के लिए हर तरह से जो भी जब भी जरूरत पड़ती थी आपको सहयोग इनके द्वारा मिला है तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप अपने बहनों और भाई के लिए कौन सा गीत डेडिकेट करना चाहेंगे अगर वो सुन रहे हैं तो वो भी खुश हो जाएंगे आप उनके लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे जिंदगी ये सफर है सुहाना <laughs> कल क्या हो किसने जाना और भाई साहब और उनके नाम बता दीजिए बहनोई का बहनोई का नाम जयवीर सिंह जयवीर सिंह शर्मा और भाई का नाम महेशचंद शर्मा महिश्चन। और मेरी माता का नाम चंद्रवती शर्मा चलिए आगे और ये देखिए अपनी माता को तो मैंने उनका नाम लिखना कि मैं इतना पढ़ा लिखा है मैं किया हुआ बच्चा <laughs> और उ, उनको अपना मैं कर, आपकी माता मैं मेरी अंगूठा लगाती थी मैंने कहा नहीं माता जी मैं ये मुझे हो नहीं होता मैंने उनको अपना नाम लिखना मैंने अपनी माता को सिखाया क्या बात है <laughs> और जब भी मैं उनसे दस्तखत कराता था चंद्रवती वो अपना नाम लिखने में सक्षम हो गई थी अच्छा अच्छा नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधवाना एंटी पॉइंट फोर एफ सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और जयप्रकाश जी अपने जीवन के कुछ खास अनमोल अनुभव हमारे साथ सजा कर रहे हैं और जैसे कि अभी उन्होंने बताया उनके भाई बहनोई और उनके माता श्री जो अपने जीवन का पूरा शय उन्हें देना चाहते हैं और उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाना उन्होंने डेडिकेट किया है और मैं चाहूँगा कि अभी महेश चंद जी तो चलिए महेश चंद जी आप सुन रहे हैं तो हमें भी बहुत खुशी है जिंदगी एक सफ़र है सुहाना ये प्यारा सा गीत आपके लिए डेडिकेट करना चाहेंगे आप और सलामी जिंदगी में आपको भी सलाम करते हैं आप सुन रहे हैं 90.4 नाइनटी सुनते रहो मुस्कुराते रहो जिंदगी एक सफ़र है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी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 Oh. नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुँचे हैं और जयप्रकाश शर्मा जी से बातें हो रही हैं उनके जीवन के कुछ खास अनुभव हमने जैसे सुना ऐसा लग रहा है कि जीवन में काफ़ी जो मुश्किलें हैं उसके साथ साथ आसानियाँ भी हैं उसके साथ जीवन जीने का एक अंदाज भी अपना यहाँ पर हम सभी को देखने को मिलता है सुनने को मिलता है तो आइए जयप्रकाश जी से बातें हो रही तो मैं चाहूँगा कि वो अपने पिताश्री के बारे में जिक्र करना चाहेंगे तो मैं कहूँगा जी हाँ मेरे पिताजी बहुत ही धर्म में आस्था रखने वाले थे और वो सुबह पाठ करते थे नाह धो कर और आसन पर बैठ कर के और एक ही धोती पहन करके उसी में वो रहते थे और वाइट ड्रेस उनका अच्छा शुरू से ही रहा है और बहुत ही उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही एक अट्रैक्टिव था हाँ हाँ और गांव के सभी लोग उनको बड़े सम्मान के साथ देखते थे और वो किसी के यहाँ का भी बना हुआ नहीं खाते थे उस टाइम पर अच्छा सिवाय अपनी घर की चौके की रोटी जिसको बोलते हैं उसके साथ वो खाते थे और उसका भी ये होता था कि वो मौन रह करके भोजन करते थे तो एक बार की बात है जो हमारी मैंने अपनी माता श्री के मुख से सुना कि जब उनका एक ये होता था कि वो पाठ पे बैठ जाते थे पाठ के बैठ कर के जिस वक़्त वो सूर्य को जल अर्पित करते थे तो उनका ये इंडिकेशन हो जाता था कि अब उनका पाठ समाप्त हो गया है और वो अपने आसन पर बैठ जाती थी माता जो है उनके सामने चौकी रखती थी और उस पर भोजन की थाली रखती हुँ। थी हुँ। और माता जी ने ऐसा ही एक दिन किया और वो भोजन की थाली रखती और जब वो उठ कर के अपने हाथ धोते थे भोजन के उस लोटा लेकर के और कुल्ला कर लेते थे तब वो कुछ बोलते थे अदरवाइज वो बिल्कुल बीच में मौन जब से पाठ शुरू करते थे और जब तक भोजन करते थे कुछ नहीं बोलते वो कुछ नहीं बोलते थे तो एक दिन का, का वाकया है तो मेरी माता तो अनपढ़ ही थी और गुजरों के गांव की थी अच्छा <laughs> बस उन्होंने भोजन कर लिया भोजन करने के बाद जब हमारे पिताजी उठ गए और उन्होंने अपना आचमन करने का कुल्ला वगैरह कर लिया पानी गर्भ कर लिया तो उन्होंने कहा कि जगदीश की माँ भोजन करने से पहले जरा सब्जी चख लेना <laughs> तो मेरी माताजी ने सब्जी चखी और देखा तो उसमें नमक ही नहीं <laughs> मेरी माता ने इतना द्रवित होकर के वो जाकर के उनके पैर छुए कि मैंने कौन से कितने जन्मों का पुण्य किया है जो ऐसा पति मुझे मिला है वरना दूसरे लोग तो थालियाँ फेंक देते हैं दस गालियां देते हैं और मुझे बताया भी जा रहा है तो उसके बताने का एक तरीका देखिए कि उन्होंने तो बिना नमक के भी भोजन स्वीकार कर लिया पूरा भोजन कर लिया और उसके बाद जो अपना नित्य नियम था कि मुन वही करना है तो उन्होंने जाकर के उनके पैर छू लिए और वो करने लगी और कहने लगी कि मेरा वास्तव में कोई बहुत ही पुण्य मैंने किए हैं जो मुझे ऐसा पति इस जीवन में मिला है तो अब आप उससे समझ सकते हैं कि मुझे अपने पिता से और माता से क्या संस्कार प्राप्त हुए हैं ये एक अकेली घटना और बहुत सी भी हैं लेकिन जी, मैं जी, ये सबसे इसको नंबर वन कहता हूँ सहनशीलता और अपने धर्मनिष्ठ होने की एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है बहुत सुंदर एग्जाम्पल है जयप्रकाश जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही अच्छी बात आपने अपने जीवन के कुछ खास जो अनमोल अनुभव है वो हमने सुने आपके और लास्ट वाला जो ये माता और पिता का आपने उदाहरण देकर बताया कि आज के ज़माने में लोग जो है उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे और थोड़ा सा चीज़ें जो है बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं लेकिन फिर भी इन चीज़ों को याद करने के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं जीवन में ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि हम प्यार से और शांति से प्रेम से रह सकते हैं और जीवन को बड़ा अच्छी तरह से गुजार सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रहा आपका और मैं कहूँगा जाते जाते आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं अब रेडियो मधुबन के माध्यम से तो उन सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बस खुशी लो और खुशी लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुशी देना शुरू करो सबसे प्रेम करो सबसे को अपना समझो हम सब आपस में वैसे तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई लेकिन वो भाईचारा कौन शुरू करेगा मैं अपने आप से शुरू करूं कि मैं सबको भाई मानना शुरू करूं, जो भी मुझसे मिलता है इस जीवन की राह में मैं उनको अपना समझूं सब बच्चों को अपना समझूं और ख़ास तौर से जो हमारे समाज में इस वक्त कन्याओं के साथ हो रहा है उनके साथ हमारा ये होना चाहिए कि जो मेरी बड़ी हैं मैं उसको माता समान मानूँ जो मेरी बराबर की है मैं उसे अपनी बहन या भाभी के समान मानूं और जो छोटी है मैं उसे पुत्री के समान मानूँ और उनको भी खुशी से और अपने आप को खुश रख करके खुशी बाँटू सबको और हर किसी में बस एक ही है कि जैसे जो हैं उनको मैं एक्सेप्ट करूं और रेस्पेक्ट दूँ यही मेरा मैसेज बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारी सभी दोस्तों को इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि कितना प्यारा मैसेज है और इस मैसेज को अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो शायद लगता है कि जीवन में क्या पूरे संसार में शांति हो जाएगी जयप्रकाश जी हमारे साथ इस विशेष सलामी जिंदगी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरा इतना जीवन की बहुत सारी बातें इस वार्तालाप के अंदर मुझे याद आ गई और मैं फिर अपने बचपन से लेकर के और अब तक के जीवन को और आज की तारीख में मुझे जो इस बात को याद करके अभी भी मैं बहुत ही गदगद हो रहे गदगद हो रहा, गद गद रहा हूँ मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ और मैं ये आनंद सबके साथ शेयर करना चाहूँगा और आपकी जो सलामी जिंदगी का ये कार्यक्रम है इस तरह आगे बढ़ता रहे और इसके लिए भी मेरी शुभकामनाएँ और शुभ शुक्रिया शुक्रिया खूब चलिए दोस्तों आज के सलामी ज़िंदगी में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले संडे इसी तरह एक बजे एक से दो के बीच में आपके साथ रूबरू होंगे और विशेष एक सीनियर सिटीज़न से वापस मिलाएंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ और जयप्रकाश जी ने जो मैसेज दिया है उसे नोट करके रखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में और उस खुशी उस आनंद का अनुभव करें ऐसी शुभ के साथ मुझे और जयप्रकाश जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार सलाम नमस्ते खम्मागनी सुनते रहो नस्कर रहो फसाना चश्मा उतारो सिर्फ देखो यारो दुनिया नई है चेहरा पुराना कहता है जो कर हंसायान बनके तमाशा मेरे में आया मेरे में आया हिंदू ना मुस्लिम पूर्व ना पश्चिम मजहब है अपना हंसना हसाना कैसा है जो हम जब सताए सीटी बजाना, हम जब सताए सीटी बजाना, परम कर दिल ना लगाना कहता है जो झोकर सारा जमाना आती हकीकत आता फसाना दशमा फिर देखो यारो दुनिया नहीं है चेहरा पुरान आखिर जो चल रहा है